श्रुति स्मृतपुराल करुणालय नमा भगवत्म शंकर लोक शकर शंकर शंकर a uh -huh. ओम नमो नारायण ब्रह्मसूत्र पाद में चौदवाकरण है सहकार्यर विध्यधिक बृदारण्य उपनिष अध्याय पंचम ब्राह्मण कहोल ब्राह्मण में पांडित्य और मौन इत्यादि को लेकर के विचार किया पांडित्य से बल प्राप्त होगा अर्थात श्रवण से मनन की स्थिति प्राप्त होगी तत्पश्चात मनन निश्चय होने पर उसमें मौन अर्थात निध्याशन की स्थिति प्राप्त होती है इसमें पहले पांडित्यम निर्विद्या बाल्येन तिष्ठासेत इसमें विधि लिंग का प्रयोग किया है किंतु आगे जो मौनम च अमौनम च निर्विद्याद ब्राह्मण इत्यादि में मौन का विधान हुआ है कि नहीं हुआ है ऐसे प्रसंग उठाकर के यहां क्रमशः श्रवण मानन निध्यासन का तात्पर्य बताना चाहते हैं इनको सहकारी साधन मानते हैं वेदांत का साक्षात मोक्ष का साधन तो ब्रह्मात्म ज्ञान ही है बाकी सब सहकारी साधन में आता है श्रवण मन निर्ध्यासन भी साक्षात साधन नहीं है निर्ध्यासन के कालक्रम के बाद उसमें से जो ब्रह्माकार वृत्ति की अनुभूति होती है उसी से मोक्ष प्राप्त होता है जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है ये कहोलक प्रश्न और इसके पहले जो उषस्ति का प्रश्न है दोनों में ब्रह्म का साक्षात विचार किया है ब्रह्म का प्रश्न है इसलिए ये साधन कहा गया और यहां प्रसंग में तस्माद् ब्राह्मणः पांडित्यं निर्विद्या बाल्येन धिष्ठा सेल्यं पांडित्य निर्विद्या अथ च मौनमच च निर्विद्या अथ ब्राह्मणः ये जो अंत में कहा इसके पहले वह वैराग्य संबंधी विचार पुत्रायाच तमेद् आत्मा उस आत्मा को जान करके विचार करके उस आत्मा के बारे में सामान्य ज्ञान प्राप्त करके तमेदम आत्मा विदित्वा पुत्रेश वित्तेषणाया च लोकेश विद्वायधभिक्षा जरंजरंजय ऐसा वैराग्य तो वहां सन्यास को भी साधन बताया ये भी सहकारी साधारण इसमें आ, सन्यास श्रवण और उसके बाद मनन आदि का साधन रूप से परस्पर संबंध है ये भी कहना चाहिए तो सन्यास संबंधी विधान का विचार पहले हो गया है जो आश्रम संबंधी विचार हुआ था उसमें छादोज्य वाक्यों को लेकर के त्रयोधर्मस्कंधा इत्यादि जो विचार किया तब वहां तीनों आश्रम विहित भी है यह कहा गया इसमें अभी भाष्य में देखिए पहले सूत्र है नया संग्रह हो गया था तो सूत्र देखिए सहकार्यं दर विधि पक्षेण तृतीय तद्वदो विद्यावत सहकार्य अंतर विधि ही ये जो मौन है मौन भी यहां विधान किया गया है यानी निरुध्यासन का भी विधान ही मानना चाहिए ये सहकार्य अंतर विधि है ये प्रधान विधि तो नहीं है तो दर्श पूर्णमा सादि जैसे याग है उसमें प्रधान विधि है उसके साथ अंग विधियां होती है इसी प्रकार यहां भी ये अंग विधि है अंग विधान है सहकारी सहकारि का सहायक तो एक सहायक की विधि माननी पड़ेगी और पक्षेण तृतीय तो एक पक्ष में ऐसा विधि मानने के पक्ष में ये मौन जो तृतीय है क्योंकि पांडित्य बाल्य और मौन ये तीन है यहां सो तृतीय संख्या में उसका विधान मान लिया जाता है मौन का तो मौन शब्द का इसलिए प्रयोग किया अब भाष्य में कहेंगे कि मौन ज्ञानोत्कर्ष का द्योतक है ज्ञान विचार करके जब स्थिति प्राप्त होती है तब स्वाभाविक मौन होता एक तो हम अनुष्ठान के रूप में मौनाचरण करते हैं उसमें एक सामान्य मौन होता है आकर मौन कहते हैं जिसको आकार मौन ऐसा कहते हैं दूसरा एक काष्ठ मौन होता ये दोनों आचरण में आता है तो आकार मौन क्या होता है सामान्य मौन है जैसा मौन रखते हैं, वाणी से मौन होता है वाग मौन है किंतु और प्रकार से वार्तालाप करते हैं हाथ के द्वारा या और भी कुछ अंग चिन्ह दिखा करके वार्तालाप करते हैं यह सामान्य मौन होता है जिसमें वाक का संयम प्रधान होता है वाक संयम से होता है बहुत फायदा होता है वाक संयम के द्वारा मन का संयम इत्यादि होता है और दूसरा काष्ठ मौन होता है काष्ठ मौन का अर्थ वो मौन में रहते वक्त कोई भी प्रयोग नहीं करेगा अंग आदि कुछ भी हिलाएगा नहीं जैसे काष्ठ के समान बैठे रहेगा अब उसको कुछ बोलते हैं तो उसका उत्तर भी नहीं देता है वो सुनता है जैसा ही नहीं दिखाई पड़ेगा ऐसा मौन होता है उसका नाम काष्ठ है तो काष्ठ में कोई अंग विचार कुछ भी नहीं होता एक जगह बैठे रहते तो चुपचाप बैठे हुआ होता है तो आप उनको बोलो तो भी नहीं सुनेगा सुनता है तो भी उसका जवाब नहीं देगा किसी चीज का कोई जवाब नहीं देता वो काष्ठ मौन, मौन में उत्कृष्ट माना जाता है काष्ठ को और उसके बाद यह मौन आता है ये मौन तो ज्ञान होने के बाद में ज्ञान में निष्ठा हो गई विचार में मन लग्न है इस स्थिति में जो मौन स्वतः होता बोलने की इच्छा ही नहीं होती बोलने के कोई विषय मन में उदित नहीं होता जो मन में विषय आता है उसके विषय में बोल नहीं सकता है तो बोलता नहीं और उनके लिए बोलने योग्य कोई दिखता नहीं है बाहर इसलिए बोलता नहीं ऐसे बहुत ज्ञानियों की कथा है इस प्रकार के मौन इसीलिए यहाँ मौन कहा गया है यहाँ जो वाक मौन की दृष्टि से मौन नहीं है यहाँ ये ज्ञान उत्कृष्टता की दृष्टि से मौन है इसलिए मौन को यहाँ निध्यासन की कोटि में रखा ऐसे जो मौन है वो तदवदो विद्याधिवत क्योंकि ये जो मौन है वो विद्यावान को होता ये मौन सामान्य व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता ये विद्यावान को होगा जो श्रवण करके बात को सही प्रकार समझ लिए हो ऐसे जो विद्वान हो उनको होता है जैसे विद्याधिव कहा कि दर्श पूर्णमासादी में अंग विधियों का जैसा होता है कि प्रधान विधि के अंतर्गत अंग विधियों में यद्य विधि शब्द नहीं आता है तब भी वहां विधि मान ली जाती है ऐसे ही यहाँ विद्यादि के समान यहाँ मान लेना चाहिए विधि न होने पर भी ये भी विधान में ही मान लिया जाता है ऐसा यहाँ इसका भी कर्तव्यता आपको दिखाया विधि मानने का अर्थ है कि ये कर्तव्य हो जाना चाहिए ऐसा भाष्य में वाक्य दिया जिस वाक्य को लेकर के हम विचार करते कल हमने इस वाक्य को बताया था तस्मा ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्या श्रवण आत्मविज्ञान संबंधी श्रवण करने के बाद में बाल्येन तिष्ठासे से तत्संबंधी जो ज्ञान बल है मनन वो आत्मविषयक जो बल होता है उससे स्थित हो जाना चाहिए कि ये बाह्य दृष्टि मन अशेष विषयों का तिरस्कार केवल आत्म संबंधी विचार ऐसा जो बल होगा क्योंकि मुंडक में भी कहा आत्मना विन्ददे दे वीर विद्या दे अमृतम तो आत्मा के द्वारा एक शक्ति प्राप्त होती है मन को आत्मा में स्थित करने पर मन एकाग्र होने पर ही अपने आप एक विलक्षण एक शक्ति प्राप्त होती है जिस शक्ति के आधार पर आप विषय को सम्यक प्रकार के समझ पाते इस शक्ति के लिए हम ध्यान आदि करते हैं और वो मानसिक शक्ति होती है शरीर से दुर्बल होने पर भी वो मन में वो शक्ति होती है वो शक्ति ज्ञान को प्राप्त कराने वाली होती है इसलिए उसको आत्मवीर्य कहा आत्मना इंददे वीर्यम। और वहीं आगे वहां भी है नायमात्मा प्रवचने लभ्या न न बहुना श्रुदेना ये इस श्लोक में भी इसी को कहा तो वो बलहीन नहीं होगा बलहीन ना बलहीने बलहीन हो गया मानसिक बल जिसका नहीं है जिसको धैर्य नहीं है उसको नहीं होता जो मरने से डरता है उसको कभी आत्मा प्राप्त नहीं होती अब मृत्यु भय से बाहर जाना पड़ेगा कुछ हो जाए हो जाए ऐसे करके धैर्य धारण करना पड़ेगा जो डरता है उसको नहीं हो सकता भगवान गीता में जो ज्ञान के साधन बताए ना सबसे पहले बोला अभयम सत्व शमशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित ही दान दमशयच स्वाध्याय स्तवार्य इसमें सबसे पहले अभय को रखा तो अभय का मतलब वो डरता नहीं वो धैर्य से आगे बढ़ता है जो होगा देखा जाएगा ऐसा तो ऐसा अभय भाव को प्राप्त करना है तो अभय भाव तो अभ्यास में भी आना चाहिए तो ऐसा जो वीर होगा इस प्रकार कठोपरिषद में नौ स्थान पर धीरा धीराहा धीरा ऐसा धी का वो धैर्य रखने वाला होना चाहिए ये थोड़ी बात में ऐसे हिलता है थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाता है डर जाता है तो वो डरपोक का काम नहीं है तो धैर्य होना चाहिए धीरा तब हो जा करके वो हो जाएगा अब वो धैर्य का मतलब कॉमन सेंस यूज करता है ऐसी बात नहीं है अब जहां धैर्य दिखाना चाहे जैसा पत्थर के सामने जाकर के धैर्य दिखाकर पत्थर को तोड़ने गया तो आपका हाथ टूट जाएगा ऐसे धैर्य की बात नहीं कर रहे जहां धैर्य दिखाने का अवसर आ गया कोई समझ लो आपको आके डराया डराया तो आप डर जाएंगे ऐसा नहीं होगा कोई भी कुछ धमकाया डराया कभी नहीं होता है जो अत्यासाधक होता है वो किसी का धमकी किसी का डर तो देगा नहीं ऐसा धैर्य होता है क्योंकि वो साधन जीवन में पूरे एक युद्ध भूमि में खड़ा और वो पूरे संसार के खिलाफ युद्ध कर रहा वो तो है? है वो तो क्या या छोटे मोटे से क्या डरने वाले वो तो पूरा संसार से डर रहा युद्ध कर रहा है उसके सामने संसार, इसलिए ऐसा जो धैर्यवान की बहुत स्तुति की इसलिए विवेकानंद स्वामी जी को कठोर परिषद बहुत प्रसन्न था ऐसा बोलते हैं क्यों उसने बार बार ये धैर्यवान की बात की है इसलिए धीरा धीरा बोला है जो तो धीरे होगा कर सकते तो नहीं डरने डर पो होगा तो नहीं कर सकता और कभी कभी होता है ना वो घर का शेर बोलते वो बहुत जोर से बोलता है घर में जब मौका आता है तो डर जाता है तो बह बहुत बड़े बड़े शेर के तो बोलेगी तो हाँ, घर का शेर नहीं होना चाहिए वो असली शेर होना चाहिए तो धीरे होना चाहिए तो जो निर्णय लेता है वो निर्णय पर चलता है इसी कोई आत्मवीर्य कहा जब आत्मा के अस्तित्व के बारे में थोड़ा भान, हो, भान होगा तभी तो आप आत्मवीर प्राप्त करते चले तो आत्मनांद वीर मन को एकाग्र करके मन को समाधि लगाने से एक शक्ति प्राप्त होती है वो प्राप्त है इसलिए ये बल है किसी भी प्रकार देखा तो ये बल ही है इसलिए वो बाल्या से ये कहा उसके बाद में बाल्यम ज पांडित्यम ज निर्विद्या ये दोनों जब संपन्न हो जाएगा श्रवण और मनन सम्यक प्रकार से संपन्न हो जाए तब उसकी स्थिति अथ मुनि तब वो मौन की स्थिति में आ जाता है वो निर्ध्यासनशील हो जाता है हाँ वो आत्मा अनात्म प्रत्यय को सारे तिरस्करण करके एक आत्म प्रत्यय में निरंतर मन को चलाने योग्य हो जाता है श्रवण भी उसमें सहायता देता है मनन भी सहायता देता है और श्रवण मनन के द्वारा जो निश्चय हुआ उसी में आत्म प्रत्यय करके प्रत्येगात्मा में आत्म प्रत्यय करके वो निरंतर चिंतन करता है वो समाधि नहीं लगाई अब चिंतन ही चल रहा है लेकिन वो आत्म प्रत्यय का चिंतन है आत्मा का चिंतन ऐसा रहता है इस प्रकार अमौनम च मौनम च निर्विद्या अमौन को ये दोनों अमाउन है श्रवण और मनन अमाउन में आ गया और मौनमच फिर ये निधिध्यासन मौन नाम दे दिया इति अथ ब्राह्मण है तब जाकर के वो उस लक्षण वाले यथार्थ ब्राह्मणत्व को ब्रह्म जानादि ब्राह्मण जो कहते हैं ब्रह्म रूप से ब्राह्मण हो जाएगा ब्रह्म ब्रह्म में चरण करने वाला ब्रह्म के आचरण करने वाला ब्राह्मण होगा यदि बृहदारण्य के श्रूयते तशय अब यहां ये यह संशय होता है मौनम विधीयत न वाई ये यह संशय यही है कि यहां मौन का विधान कर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा अब क्यों क्योंकि बाल्य नाद में विभक्ति लगी है विधि विभक्ति किंतु यहां तो कोई प्रत्यय लगा हुआ नहीं सब नहीं दिखता इसलिए संशय होता है काम टीका में इसी मंत्र का अर्थ दिया टीका देगी आगे फिर देखेंगे टीका देगी देखे। तस्मादि सिखा यस्मा पूर्व ब्राह्मणा विदिव आत्माभ्यो विद्धा भिष्टाचर्य तर पैले ब्रह्मजिज्ञासु ब्राह्मण यज्ञ न दान नबसा अनाशकना ऐसा जो कहा इन सब कर्मों के द्वारा आत्मा को विविधिषा करते हुए परमात्मा तो न विविदिशं जानने की इच्छा करते हुए इस प्रकार से अन्वेषणा की अन्वेषण करने के लिए उन्होंने क्या किया येषणाभ्यो वित्तायाषणाओं से ऊपर उठकर ये तीन प्रकार की एषणाएं हैं है। इन येनाओं से ऊपर उठकर भिक्षाचर्य चरण दिस्मा भिक्षाचरण किया करते थे तो वो भिक्षाचरण करना उनका नियम बन गया था ऐसा बाद में वो भिक्षाचरण करते थे तस्माद अधुना ब्राह्मण इसलिए इस समय का जो ब्राह्मण है ब्रह्म जिज्ञासु है उनको भी पांडित्यम पांडित्य को प्राप्त करना चाहिए पांडित्य के बिना नहीं होगा यहां क्यों पांडित्य का अर्थ करते है पंडा अध्ययन ब्रह्मबुद्धि ये <coughs> पंडा पंडा नाम की एक बुद्धि है वो एक विशेष बुद्धि है वो अध्ययन से उत्पन्न ब्रह्म है वो अध्ययन अध्ययन से उत्पन्न ब्रह्मबुद्धि बुद्धि तो ये पंडा नाम की बुद्धि तद्वान पंडिता उस प्रकार की बुद्धि जिसकी हो उसको पंडित कहा जाता है तदस्य संजातम तारकादिभ्यतच ऐसा एक सूत्र है व्याकरण में तदस्य संजादम तारकादि भ्यो इतच तारकादि गण में आए हुए जितने शब्द है उसमें ये पंडा शब्द भी आया तारका गण और उसमें तदस्य संजादम के अर्थ में वह इसको उत्पन्न हो गया मतलब वो कोई भी है वो उसको इसको उत्पन्न हो गया तो उत्पन्न हो, तो उत्पन हो गया तो उसमें एक इतच प्रत्यय लगेगा इतच में इत बनेगा तो पंडा शब्द है तो पंडा नाम की बुद्धि इस व्यक्ति को उत्पन्न हो गई है तो तदस्य संजातम तारकादि इतच अब ये तब क्या है तारकाधिग्रहण में आया हुआ शब्द है इसके कारण इसमें इतच प्रत्यय होगा इतच प्रत्यय होने पर तो पंडा में इतच करके पंडिता ऐसा बनाया जाता है तो पंडित से पांडित्य बनाते वो तारकितम न ऐसा उदाहरण दिया तो ये जो आकाश है अभी ताराओं से भर गया तो ऐसा होता है इसी प्रकार ये पंडा नाम की बुद्धि जिसको उत्पन्न हो गई है उसको पंडित कहा जाता है वो तो तस्य भाव पांडित्य है तो ऐसा जो पंडित है वो पंडा नाम की बुद्धि से अध्यात्म बुद्धि से ब्रह्म ज्ञान की बुद्धि से संपन्न है तस् कृत्यम उसका क्या करना चाहिए उसका जो कार्य है उसको पांडित्य तो पंडा नाम की बुद्धि ब्रह्म बुद्धि जिसको उत्पन्न हो गई उस व्यक्ति का जो कार्य है उसको जो प्रवृत्ति है उसको ना उसका नाम है पांडित्यम उसका अर्थ क्या है वह श्रवण श्रवण ही होता है तो श्रवणम तन निर्विद्य निश्चयन लब्धवा निर्विद्य का अर्थ निश्चय रूप से श्रवण को प्राप्त करके जो विधिवत श्रवण करना चाहिए यह विधिवत श्रवण का अर्थ होता है कि गुरु परंपरा से शास्त्र का अध्ययन करने का जो क्रम रखा है उस क्रम से उसका अध्ययन करना है और गुरु के सन्निधि में आचार्य के सन्निधि में उसका अध्ययन करना अब बाकी प्रकार से अब अध्ययन करने से कुछ तो प्राप्त होता है लेकिन गुरु सन्निधि में रहकर अध्ययन करने से उससे और कुछ गुण भी प्राप्त होता है वो आप दूर रहकर करने पर नहीं होता उसके लिए करना पड़ेगा तो पहले गुरुसन्निधि में रह करके किंचित काल अध्ययन करने के बाद में फिर दूर रहकर के भी कर सकता है क्योंकि उसमें जो गुण संपन्न होना था वो गुण संपन्न हो जाता है अब उसके बाद वो योग्य बन जाता है फिर वो स्वतंत्र भी कर सकता है और दूसरे प्रकार से भी कर सकता है श्रवण तो आप आजीवन कर सकते हैं तो किंतु निश्चित रूप से परम्परागत रूप से उसका श्रवण करना चाहिए कारण क्या है कि ये विद्याओं का जो अर्थ करना शब्दों का यथार्थ ज्ञान वो परंपरा से ही प्राप्त होता है बाकी पुस्तक आदि से जो सही ज्ञान प्राप्त नहीं होगा प्राप्त हुआ तो भी और गुरु सन्निधि में रह करके जो मन को संयमित करना शरीर को संयमित करना अपने अभिमान का त्याग और विनय इत्यादि भाव जो उसके साथ में आना चाहिए ओबीडियंस मतलब जो जो भी बोलता है गुरु जी बोलते हैं उसका अनुसरण करते हुए और उसका पूरा ग्रहण करना ये जो है ये सब दूर में नहीं होता इसलिए विधिवत श्रवण में ऐसा कहा गया और गुरु देखेगा आपको क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना है आपकी योग्यता के अनुसार भी सिखाएगा कोई कोई अच्छे योग्य होते हैं तो उसको आगे सिखाएगा यदि तो कम योग्य है तो उसको पीछे से आरंभ करेंगे ऐसा सब होता है ये सब अन्यथा नहीं हो पाता है इसलिए संप्रदाय के अनुसार ही अध्ययन करना होता है और असंप्रदाय अध्ययन करने पर बहुत दोष आता है उसके कारण आप वस्तु स्थिति को यथार्थ समझ नहीं पाते इसीलिए यहां कहा कि ये जिस प्रकार के अध्ययन करना चाहिए उस प्रकार निश्चय रूप से श्रवण करके बाल्य न ज्ञान बल भावे न बाल्य मन बल भाव तो ज्ञान के बलभाव से युक्त असंभावना निराश रूप मनने युक्ति से मनन करता है युक्ति से क्यों मनन करता है जो कुछ श्रवण किया वो यथार्थ है नहीं है इसको युक्ति लगा करके जानता क्योंकि श्रवण करने के बाद भी असंभावना नाम की एक नाम का एक दोष रहता है असंभावना असंभावना मतलब आ ये सब बोल तो रहा है अब हो सकता है ऐसा हो सकता है हम लोग देखेंगे अभी हो गया तो ठीक है ऐसे करके ये भावना रहती है बहुत लोगों के हमारे मन में ऐसा रहता सुन तो रहा है ये जो बोल रहा है पूरा सही है कि नहीं है अभी जानना बाकी है अब हो सकता है ऐसा भी हो सकता है ऐसा करके थोड़ा बहुत जो है यथार्थ बुद्धि होगी बात की तो यथार्थ बुद्धि रहेगी ऐसे में वो कमजोर रहता सबके मन में ऐसा होता अब बाद में ये सोचेंगे कि अब यदि इसके लिए सपोर्ट नहीं मिला उसको तो बाद में थोड़ी देर के बाद में यह पूरा ही नास्ती हो जाता जो कुछ सुना उसमें कुछ खास कुछ नहीं है अब यह क्या बार बार वही सुनते हैं और उससे कुछ खास नहीं ऐसा करके छोड़ देता इसीलिए युक्ति से समझाने पर मन उसको स्वीकार करता है मन को युक्ति चाहिए युक्ति के बिना स्वीकार नहीं करेगा इसलिए युक्ति के द्वारा असंभावना निराश रोप अने ना असंभावना निराश को करके, मनन करके शुद्ध अधित्व तब अंधकरण शुद्ध होता है अंधकरण शुद्ध होने का अनेक साधन है उसमें मनन के द्वारा अंधकरण शुद्ध करना एक उत्कृष्ट साधन माना जाता है क्योंकि ये मन के मन की जो शुद्धि है वो निश्चय रूप होती है उसमें एक तत्व होता है एक लक्ष्य होता है एक साधन होता है एक क्रम होता है और बिल्कुल आप जो भी विचार करते हैं साफ साफ रहता है शुद्ध रहता है जो विचार में स्पष्टता है वही हमें आगे लक्ष्य तक ले जाता है विचार में स्पष्टता नहीं आई तो आप जितना भी श्रवण किया हो वो कोई काम नहीं करेगा श्रवण किया आप पढ़ सकते हैं बोल सकते हैं हमने ब्रह्मसूत्र पढ़ा गीता पढ़ी और उपनिषद पढ़ी ये सब कुछ हो गया लेकिन कुछ हुआ नहीं ऐसा ही आपके अंदर से लेगा इसलिए निश्चय दार्ढ्य हो जाना उसमें दृढ़ हो जाना ये आवश्यक है ये तो मनन के द्वारा ही मिलता उसके बिना नहीं मिलता और साथ में उसका आचरण भी रहेगा विचार भी रहेगा तो शुद्ध इसी को शुद्ध अंधकरण कहा जाता है कर्म आदि के द्वारा मन की शुद्धि होती है एक अलग है ये मल विक्षेप का निवारण होता है लेकिन यथार्थ जो शुद्धि है अज्ञान निवारण के लिए जो निश्चय की आवश्यकता होती है वो मनन के द्वारा होता है इसी का उत्तर ये जो प्राप्त करने के लिए आदि का पुनः पुनः अनुवाद किया कि वो बाल्यम च पांडित्य निर्विद्य पुनः कहा ये दृढ़ के लिए श्रवण मननार्मनशीलो मनना निध्यासन पवण मनन के बाद में मननशील जो व्यक्ति है बाद में निदिध्यासन पर हो जाए अन्यत बाल्यम पांडित्यम च मौन से जो भिन्न है वो बाल्य पांडित्य ये दोनों को अमाउन कहा मौनम च निधिध्यासन च अमौन का, तो का अर्थ बाल्य और पांडित्य अमाउन का निदिध्यासन ये सब को निश्चय लब्ध्वा प्राप्त करके उक्त हेतुत्र ब्रह्मधि हेतुत्वा ये जो तीन हेतु है श्रवण मन निधि बा और पांडित्य बाल्या और मौन ये तीनों जो है ब्रह्म ज्ञान का हेजु है सहकारी ब्रह्माहमति अवगछती ब्राह्मण साक्षात्त ब्रह्मा, ब्रह्मा भवित करता उसके बाद में वो ब्रह्माहम असली ये ज्ञान को प्राप्त करेगा और जब वो प्राप्त करेगा तो वो असली ब्राह्मण बनेगा वो ब्राह्मण का वो उनकी व्याख्या दे दी साक्षात्कृत ब्रह्म ब्रह्म को साक्षात् करने वाला साक्षात्कार किए हुए ये ब्राह्मण है तत्र सुदम मौनम विषयी कृत्या मौन शब्द से सिद्धे पारिव्राज्य पारिवराज्य साधे च्नाभ्या प्रयोग सिद्धे संशय माना यहाँ जो मौन शब्द आया उसको लेकर के संशय होता है कि मौन को विषय करके ये मौन शब्द मुनि में भी प्रसिद्ध है यानी पारिवराज संयासी है भी प्रसिद्ध है और ज्ञान में भी प्रसिद्ध है दोनों में शब्द प्रयोग हो रहा है कि मुनि कहने पर यह होता है सन्यासी होता है और ज्ञान अभ्यास करने के लिए यहाँ निरिध्यासन के लिए प्रयोग किया तो इसलिए यहाँ तशय है भाष्य में अब यहाँ विधान किया जाता है कि मौन का विधान है कि नहीं है ये संशय होता है न विधि अदय तावत प्राप्त मौन का यहाँ विधान नहीं है ऐसा पूर्व पक्षी कहता क्यों बाल्यन तिष्टाध इत्या विधेर अवश्यन तिष्ठा सेध के बाद में विधि विभक्ति नहीं आया है विधि शब्द कोई नहीं आया केवल मौन की बात कही उसका अनुवाद किया बस तो विधि विभक्ति विधि शब्द नहीं आने से आगे विधि का विधान है ऐसा माना नहीं जा सकता नहीं अथ मुनिरा विधायेगा विभक्तिपलभ्य दे कहा कि ये मुनी ऐसा शब्द के बाद में कोई विधान करने वाली विभक्ति नहीं प्राप्त होती जो कोई क्रियापद विधान करने वाली प्राप्ति नहीं होती यहां विभक्ति का अर्थ क्रियापद है विभक्ति सूत्र से दोनों में माने जो तिंग है और सुप है दोनों में विभक्ति प्रयोग होता है तस्माद अयम अनुवादो युक्त इसीलिए फिर वो क्या मानना चाहिए यहां जो निध्यासन का विधान आपको मैंने जो शब्द प्राप्त होता है ये अनुवाद मात्र है विधान नहीं है अनुवाद मैंने पूर्व में जो कहा हुआ उसको एक बुरा दोहराया बस कुदहा प्राप्ति निधि क्यों ऐसा है तो कहते हैं कि मुनि पंडित शब्द ओर ज्ञानार्थत्व पांडित्य निर्विद्यव प्राप्तम मौनम पूर्व कहता है ये जो मुनि शब्द और पंडित शब्द ये मन ज्ञाने दादू से मुनि शब्द बनता मननाथ मुनि और पंडित शब्द का अर्थ भी कहा दो तारक से पंडित शब्द बनता उसका भी अर्थ ज्ञान ही होता तो मुनि शब्द और पंडित शब्द दोनों शब्दों का अर्थ तो ज्ञान ही है ज्ञान अर्थत्व अब पांडित्यम शब्द से जिसको कहा गया उसको दोबारा मुनि शब्द से कहा बस यानी जो पांडित्य है ज्ञान है वो मुनि है यह कोई अलग विधान नहीं है अभी दूसरी बात यह है कि अमौनंज मौनमज निर्विद्या ब्राह्मण इत्यत्र न ब्राह्मणत्व विधि यदि प्रागेव प्राप्त अब इसी प्रकार जैसे आगे वाक्य में अमौनम जनमज निर्विद्या ब्राह्मण इसमें जो ब्राह्मण कहा गया है यह ब्राह्मण का भी यहां विधान नहीं है ये ब्राह्मण होना चाहिए ऐसा तो विधान कुछ नहीं है क्यों वो ब्राह्मण तो पहले से प्राप्त है वो अभी उनको विधान करने क्या है अनुवाद मात्र है तो जैसा ब्राह्मणत्व का अनुवाद मात्र है वाक्य में उसी प्रकार मुनि शब्द का भी अनुवाद मात्र मानना चाहिए अनुवाद मतलब पांडित्य शब्द के द्वारा कहा गया अर्थ है उस अर्थ का पुनः अनुवाद किया मुनि शब्द का यहां कोई और अर्थ और विधान नहीं तस्मात अथ ब्राह्मण यदि प्रशंसावा फिर आगे जाकर के अथ ब्राह्मणों जो अंत में कहा वो प्रशंसा के लिए है इस प्रकार से पांडित्य मौना आदि प्राप्त करने वाले जो उत्तम होता है बहुत अच्छी बात है ऐसा करके प्रशंसा की है स्तुति है तथे अथ मुनि रित्य भी भविधुमर्घ समान समानदेश इसी प्रकार जैसा ब्राह्मण शब्द यहाँ विधान नहीं है इसी प्रकार मुनि शब्द भी विधान नहीं है ये भी स्तुति मात्र है जो पांडित्य प्राप्त करता है वो बाद में मुनि कहलाता है वो ऐसा करके स्तुति कर दिया बस इतना ही है समान निर्देश है उसी प्रकार का यहाँ समान निर्देश प्राप्त होने के कारण ये अलग से विधान मानने की आवश्यकता नहीं अर्थात यहाँ पूर्व पक्ष के अनुसार ये निदिध्यासन का विधान यहाँ नहीं है निरुध्यासन का विधान नहीं है वो पांडित्य को ही स्तुति करने के लिए आगे कहा गया है इत्यादि यहां कहते हैं तो मौन मौन मौन अनुष्ठेय नहीं है ऐसा पूर्व पक्ष है नीचे टीका में देखिए मौन से अनुष्ठेयत्वि तो पूर्व पक्ष पूर्व पक्ष में मौन का अनुष्ठेयत्व तो नहीं है ऐसा मालूम होता है सिद्धांते तस्य तस्वीर अनुष्ठेयत्व तो सिद्धि सिद्धांत में तो उसी का भी अनुष्ठेयत्व तो होगा क्योंकि तमह इत्यादि वाक्य शेषात अंग उपासन ऋत्ति इति व अधब्राह्मण विधिवाक्यशेषाध मुतिशोनी न इति पूर्वक्ष पूर्वपक्ष कहना चाहता है यहाँ जो है जो अन्यत्र जैसा अधब्राह्मण इत्यादि में विधि वाक्य नहीं है इसी प्रकार अधमुनि में भी विधि वाक्य नहीं है जैसे तमह इदिवाक्यशेषा अंगोपासन ऋत्कर्मी वे अंग उपासन के विषय में ये कहते हैं कि अंग उपासन में अलग से विधि नहीं होती है तो अलग अलग से उसका कोई प्रयोजन भी नहीं होता है और पिछले अधिकरण में हमने निश्चय किया था कि जो अंग उपासना है वो ऋतिक कर में ऐसा निश्चय किया था और वो विधि नहीं होने पर भी वो ऋतिक कर में ऐसा निश्चय किया था उसी प्रकार यहां मान लेना चाहिए इसमें कोई विधान नहीं है न इत्यादि से पूर्व न नु बाल्ये न उपक्रमे विधिश्रुते मौने भी विधि विरस्तु न्या अब एक वाक्य में एक जगह विधि शब्द प्रयोग किया है ठिष्टात में टिष्ठासेत विधिलिंग का और एक ही वाक्य में एक बार बोलने से बाकी में तो अपने आप लग जाएगा ये तो हम कितने वाक्य का ऐसा अर्थ करते हैं और हरेक में वहां लगने की क्यों आवश्यकता नहीं एक क्रियापद का प्रयोग किया तो उस क्रियापद को दो तीन के साथ भी अन्वय किया जा सकता आप इसको क्यों मना क्यों कर रहे हैं मौन के साथ आपके इतना कोई विरोध क्यों है ऐसा क्यों नहीं मना क्यों कर रहा है ऐसा पूछ रहा है एकदेशी पूछ रहा है पूर्व पक्षी को पूछ रहा है कि बाल्ये न उपक्रमे बाल्ये न ऐसा आरंभ करके विधि श्रुदे है बाल्यन में से विधि श्रुति है तो मौन में भी ऐसे विधि श्रुदि हो जाएगा तो ना क्या हो ऐसा नहीं होगा क्यों क्योंकि बाल्ये नवस्य तत्व वहां विधि समाप्त हो गई बाल्ये न उसके आगे विधि नहीं है ऐसा तदेव उपाध इसको सिद्ध करते हैं नहीं इत्यादि से कहा नहीं अथा मुनिरी अथना विधायिका विभक्तिरुपलभ्य मुनि रित्य इसमें विधायिका कोई विभक्ति नहीं सुनाई पड़ती है। विभक्ति प्रत्यय यानी जो तिंग कोई प्रत्यय दिखाई नहीं पड़ता यदि अत्र विधेयत्व तरी विधि श्रूएत बाल्यवत न तो अतः श्रोतव्य सति अश्रवणा विधि अभाव सिद्धि पूर्व पक्ष का क्या अभिप्राय है यदि मुनि शब्द में भी विधान करने की इच्छा होती श्रुति की तो अवश्य ही वो श्रुति जैसे बाल्य नृष्ठा सेध में विधान किया उसी प्रकार यहां भी विधान करती तो पहले आप श्रवण करो उसके बाद में मनन करो और उसके बाद में निध्यासन करो श्रोतव्य मंदव्य निध्यासितव्य जैसा वहां आया प्रत्य लगा हुआ है सब में कर्तव्य विधि कर रहे हैं ऐसा यहां करती लेकिन ऐसा नहीं कर रही है मुनि में विधायन विधान को शब्द है ही नहीं न तो श्रुय अतः स्रोदव्य सती श्रवनात्व सिद्धि तो स्रोदव्य होने पर जैसा स्रोदव्य में है उसी में जैसा विभक्ति है वैसा यहाँ विधान नहीं है वो स्रोतव्य से ही काम हो जाता है बाकी मुनि का कोई अलग कर्तव्य नहीं इसलिए विधि अभाव सिद्धि विधि यह ही नहीं ऐसा पूर्व का उपाय है तर ही मौन वाक्य से कहा पूछता है कि तब तो यह मौन वाक्य फिर किसके लिए है मौनम कहा अथ मुनि ही ऐसा कहा तो बोलते हैं ये इसका यह प्रयोजन है तस्मात अयम अनुवाद हाथ है एक अनुवाद मात्र है जो पांडित्य शब्द से जिसको कहा गया उसका मुनि शब्द से प्रयोग किया क्योंकि पांडित्य शब्द का भी ज्ञान है और मुनि शब्द का भी अर्थ ज्ञान है दोनों समान है तो अनुवाद किया एक पहला शब्द का दूसरा दूसरा शब्द का हां आगे हाँ, ठीक में अनधिगत से अनुवाद अयोगात अन्यत्र विधि अनुपलब्धेर विधि रेवा इमिशंगी पुरुष शंका करता है कुतः प्राप्ति निधि चेत में शंका किया जो देखिए यह अनुवाद क्या होता है पूर्व उक्त का पुनः अनुवाद होता है तो पूर्व अधिकत हो तो पुनः हाँ उसका अनुवाद माना जाता है अब यहाँ अनधिकत से यहां अनधिक अनुवाद आयोगा यहां शब्द का अर्थ तो पहले ज्ञात नहीं है मुनि शब्द के प्रयोग किया ही नहीं पहले तो ज्ञात नहीं है ज्ञात नहीं, नहीं होने से उसको अनुवाद कैसे माना जा सकता ये एक देशी पूछता है पूर्व पक्षी को वो कहता है ना विधि नहीं है इसलिए मुनिशब्द का कोई अलग अर्थ नहीं अनुवाद है ऐसा बोल तो अनुवाद मैंने जस्ट रेफरेंस वो रेफर किया है बसदास स्वामी उसका कोई अलग अर्थ नहीं तो विधि अनुपलब्धेर विधि रेवा तो विधि प्राप्त होने पर अन्यत्र अनुवाद किया जा सकता है यहां अन्यत्र कहीं विधि प्राप्त नहीं है मुनि शब्द का तो इसलिए यहां ही विधि माननी चाहिए इस शंका करने पर कहता है नहीं होता है। क्यों क्योंकि एक आर्थक है मुनि पंडित शब्द है ज्ञानार्थत्व ये दोनों एकार्थक है ठीक है पांडित्य विधानादेव मौनम भी सिद्धम तस्व मौनवाद इही तात्पर्य कि पांडित्य का विधान करने से ही मौन भी सिद्ध हो गया क्योंकि मौन और पांडित्य एक का है यह कोई अलग अर्थ नहीं है इसका इसलिए उसका अनुवाद मात्र मुनिशब्द से भिषुवजन भी तस्त्र विधा अन्वाद मा मौन से अधेयत् हेतु ये जो मुनि शब्द है ना भिक्षु के लिए भी कहा जाता है संन्यासी के लिए भी मुनि शब्द का प्रयोग तत्र तत्र आया स्मृति आदि में बहुत जगह आया मुनि मन वो मनशील सीला ऐसा मान, मान करके और मुनि शब्द में गारहस्थ्यमाचार्य कुलम मौनम मानप्रस्थम संन्यास्रम को मौन भी कहा ऐसा शब्द प्रयोग किया तो इसीलिए ऐसा यहां तो भिक्षु वजन होने पर अन्यत्र विधान नहीं होने पर अत्र अनुवाद ही है ऐसा मानने में यह कोई उचित नहीं दिखता है ऐसा कहने पर उसके उत्तर में कहा कि अभी चमौनंज मौनंज निर्विद्या अध ब्राह्मण इत्यत्र ब्राह्मणत्व न विधीयते प्रागेव प्राप्त जैसा ब्राह्मणत्व का विधान यहां नहीं है वैसा यहां इसका भी विधान नहीं मौन का भी विधान नहीं क्योंकि पांडित्य शब्द के द्वारा वो कथित है एक अनोधा मौन वक्ये नधि पूर्व पक्ष का अभिप्रा यह है मानने के कारण पांडित्य शब्द मुन शब, शब्द इन दोनों के साथ एक एक तात्पर्य मानने के कारण पुनः विधान मान ना माना नहीं मानना चाहिए यदा पांडि मौन से प्राप्ति तदा विधीयन बाल्यम प्रशंसा तो जैसे पांडित्य शब्द के द्वारा मौन की प्राप्ति हो गई दोनों में एकार्थता के कारण और उसी प्रकार विधीयमान जो बाल्य है उसकी ये प्रशंसा जो बाल्य जो मौन है मौन करते करते वो मुनि हो जाता है यानी मनन करते करते वो मुनि होता है मननाथ मुनि ऐसा कहा गया तो मनन शब्द बाल्य शब्द से मनन शब्द को लिया तो मनन और मुनि ये दोनों एक ही होता है तो मनन करने वाले की प्रशंसा है अथम मुन् ये संबंध करना चाहते हैं। ऐसा भी अर्थ दिखता है क्योंकि मननाथ मुनि जब कहेंगे तो मनन किया था उसने मनन किया था बाल्य श्रवण करने के बाद मनन किया और मनन करने के बाद में फिर मुनि हो गया ऐसे करके स्तुति किया नहीं पांडित्यम स्वरूप ज्ञानम किंतु बाल्ये अनुष्ठिते अंतरम मनन अपर अपरपरिया पांडित्यम कृतम सस्मा बाल्यम प्रशस्तम बाल्य मन बाल्य की प्रशंसा कैसे हुई यहां देखिए ये जो पांडित्य है पांडित्य अपने स्वरूप में ज्ञान नहीं है केवल सुन लिया इसके तो इसके से क्या ज्ञान होगा सुन लिया बहुत सुन लिया तो क्या होता है कुछ तो नहीं होता बहुधा श्रवण है न बहुधा श्रुद तो बहुत श्रुत होने पर भी प्रयोजन नहीं होता फिर क्या होगा बाद में मनन करता तो बाल्य अनुष्ठित बाल्य का अर्थ मनन मनन के अनुष्ठान करने पर ही जो पांडित्य आपको प्राप्त हुआ वो प्रयोजन में आता है ठीक है तो इसीलिए अनंतरम मनन अपर्यायम पांडित्यम क्रदम से आप इसके बाद जब बाल्य अनुष्ठान करने पर जो मनन का अपर पर्याय पांडित्य है वो तैयार हो जाता है तब क्या है उसको बाल्य समझ करके प्रशंसा की गई है उसमें यह सारे गुण आएगा आगे बता, बताएंगे इसके विषय में यदा मौन से उत्तम आश्रम से विध्यंतर प्राप्त से अनुवाद अब जब हम ऐसा मानेंगे कि यह जो मौन है यह उत्तम आश्रम का विधान है विध्यंतर प्राप्त विधि अन्य विधि से प्राप्त सन्यासाश्रम है उसका यह अनुवाद है मुनिकारती यहां संन्यासम संन्यास ऐसा अनुवाद मानेंगे तदा तब तो बाल्य मात्रा अनुष्ठाना अनु... बाल्य मात्रा अनुष्ठाना मत्वा मह तो जब मौन आश्रम यानी सन्यास्रम का प्राप्त अनुवाद अदय मानेंगे तब तदा बाल्य मात्रा अनुष्ठाना तो बाल्य मात्र जो अनुष्ठान है एक वकारवान ज्यादा है हाँ ठीक है अनुष्ठानवान है हाँ बाल्य मात्र अनुष्ठानवान हाँ सही है बाल्य मात्र अनुष्ठानवान उत्तम आश्रमित तो ये बाल्य मात्र अनुष्ठान वाला हो गया ये केवल जो है मनन मात्र का अनुष्ठान करता है तो बाल्य मात्रा अनुष्ठानवान उत्तम आश्रमित्व वो उत्तम आश्रम हुआ अच्छा ये पहले सन्यासी विधि कहीं प्राप्त है वो सन्यासी विधि से पूरा नहीं हुआ मतलब उसका अनुवाद यहां क्यों किया जो पांडित्य प्राप्त करके बाद में मनन करके मनन करने के बाद में वो असली सन्यासी होता है ये कहना चाहते अब उससे क्या हो गया कि असली सन्यासी होने के लिए यथार्थ सन्यासी होने के लिए बाल्यमात्र अनुष्ठानवान होना चाहिए बाल्यमात्र अनुष्ठानवान उत्तम आश्रमी वो मनन करता ही रहता है निरंतर वो है उत्तम सन्यासी ऐसा स्तुति हो जाती है जो बाल्य मात्र का अनुष्ठान कर रहा है इसलिए स्तुति हो जाती है तो श्रवण उसका हो गया श्रवण तो ब्रह्मचर्य काल में हो गया सामान्य रूप से ऐसे होता है तो ब्रह्मचर्य काल में श्रवण हो गया उसके बाद में फिर वो जब सन्यास में पहुंचा तो मनन करता करता मनन में लीन हो गया ऐसे स्तुति के लिए यहां कहा गया तो बाल्य मात्रा अनुष्ठानवान अनुतम आश्रमित्व न उत्तम वो उत्तम ऐसा व्यक्ता स्तुति निधि मत्वाह स्पष्ट यह स्तुति है तो पूर्व ने अपने तर्क देकर यह सिद्ध कर दिया आप पांडित्य आदि को श्रवण मनन मानो तब भी मुनी शब्द से निधिध्यासन का विधान नहीं है कुछ विधान अलग से नहीं है वो पांडित्य ही है और दूसरे पक्ष में यदि मुनि शब्द का अर्थ चतुर्थ आश्रम मानो आश्रम मानो तब भी यह बाल्य शब्द के द्वारा वहां बाल्य जो मनन है मनन के द्वारा चतुर्थ आश्रम की स्तुति है चतुर्थ आश्रम में मनन ज्यादा होता है मनन प्रधान होता है ऐसे स्तुति है दोनों पक्ष में यहाँ विधान नहीं है संन्यास आश्रम के पक्ष में लेने पर भी अनुवाद है और निध्यासन के पक्ष में होता नहीं श्रवण को पांडित्य को ही मुनि शब्द से कहा तो वहां दोनों एक हो रहे पांडित्य और मुनि दोनों का अर्थ ही एक हो गया पंडित मनजान और मुनि मनजान और यहाँ बाल्या सन्यासाश्रम मानने पर जो बाल्य शब्द से मनन लिया तो जो मनन में लीन है वो उत्तम सन्यासी है ऐसा उत्तम आश्रम हो दोनों प्रकार के स्पष्ट स्तुति बोल रहे व्यक्ति स्तुति स्पष्ट स्तुति है ये कोई विधान नहीं ऐसा कहना चाहते तो इतना पूर्व पक्ष रखा पूर्व का तात्पर्य यही है कि केवल श्रवण मनन से ही कार्य हो जाता है निद्यासन की आवश्यकता नहीं निद्यासन विधि नहीं निद्यासन का कथन यहाँ नहीं है ऐसा कहना चाहते अब उसका उत्तर जो है अभी सूत्र आकर के कहेगी भाषी में देखिए पहले टीका देखिए बाल्य पांडित्य अतिरिक्त मौन से न त मुमुक्षोर अनुष्ठेयद प्राप्त पक्षम अनूद्य सिद्धांत ये ये सिद्धांत पक्ष पूर्व पक्ष का अभिप्राय क्या था कि बाल्य पांडित से अतिरिक्त जो मौन है वो विधेय नहीं है वो मुमुक्षु को करने की आवश्यकता नहीं उनको पांडित्य करते रहे कई लोग ऐसे हैं बोलते श्रवण है, करते रहो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं जीवन भर वेदांत सुनते रहो सुनते रहना कोई गलत बात नहीं सुनते रहना चाहिए लेकिन उसका प्रयोजन तब होगा जब आगे आप मनन करेंगे मनन के अनुसार अनुष्ठान करेंगे फिर वो निध्यासन के स्थिति में पहुंचेंगे वो निध्यासन के स्थिति में पहुंच करके ब्रह्मात्मा भाव को प्राप्त करने के उद्देश्य से यह अनुष्ठान होना चाहिए ऐसा अनुष्ठान श्रवण का करेंगे तो तब प्रयोजनवान है नहीं तो श्रवण करते रहो सुनते रहो आनंद आता है अच्छा है सत्संग होता रहे वो बात अलग है लेकिन कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो इसीलिए ये कहना चाहते हैं मौन से अविधेयत्व मौन अविधेय है क्यों पूर्व पक्षी में पूर्व पक्षी को इतना इसमें दिक्कत क्या है कि वो निध्यासन बताने पर उसको घर छोड़ना पड़ेगा घर छोड़ करके बाकी कर्मों को सब छोड़ना पड़ेगा ना वो चुपचाप होने के लिए तो वो छोड़ना नहीं चाहता पांडित्य मौन तो चलो चलता है और आप श्रवण करते रहेंगे इसके साथ हो जाएगा और ये करना चाहते हैं निध्यासन को बोलेंगे तो फिर संन्यास आश्रम में जाना पड़ेगा फिर वो एकांत में बैठ करके मनन करना पड़ेगा समाधि लगाने पड़ेगा वो नहीं चाहिए इसलिए न तद मुक्षुर और अनुष्ठा बोलता है वो निध्यासन जो मौन है ना वो तो मुनि का मुक्षु का अनुष्ठा नहीं है अनुष्ठान करने का करना वो तो विधान तो किया ही नहीं तो क्यों करना जो विधान नहीं है तो वो करेंगे यदि प्राप्तम पक्ष मनुद्याय ऐसा जो पक्ष प्राप्त हुआ ऐसा कुछ पक्ष रहे होंगे अब ये कौन से दृष्टि से उन्होंने पूर्व पक्ष बनाया है ऐसे कोई पक्ष रहे होंगे जो श्रवण मान कोई मानते हैं उससे आगे निध्यासन को नहीं मानने वाले रहे होंगे उसके बादस्पति मिश्र जी का भी कुछ ऐसा ही है लेकिन वो निधासन मान, को मानते हैं लेकिन इसमें उतना जोर नहीं है वो श्रवण में ज्यादा जोर देते ऐसे कुछ पक्ष है उसका ये उत्तर है अब यहाँ आप जान देना अभी आगे जो प्रगड़ है शायद प्रगड़ प्रगड़नकार इसको उल्लेख करेंगे बोलेंगे इतना स्पष्ट रूप से भाष्यकार ने निध्यासन पर इतना जोर दिया तो प्रगणार्थ विवरणकार कहेंगे पता नहीं राजस्वती मिश्रा जी को कैसे लगा कि वो श्रवण से ही हो जाएगा निध्यासन की आवश्यकता नहीं है ऐसा उनको कैसे लगा उस पर वो आ, करेंगे अपने वक्तव्य देंगे आगे प्रगणार्थ विरण देते हैं क्योंकि उनका ऐसा ही है थोड़ा पक्ष है तो कई लोग बोलते हैं वो ग्रस्त रहे हैं इसके कारण उन्होंने थोड़ा श्रवण पक्ष को जोर दिया और निरसन पक्ष को छोड़ दिया क्योंकि निरुद्यासन तो ग्रस्त में इतना संभव नहीं है ऐसे कुछ करके कोई कुछ कहते हैं अब क्या उनका विचार रहा ये तो मालूम है उनके जो शब्द है उन्हीं से हमको पकड़ना पड़ेगा अब जो हमारे परम्परा के आचार्य मानते हैं उसी प्रकार जाना पड़ेगा इसलिए ये शायद इस प्रकार के पक्ष है ये जो भाषिकार ने दिया ये पूर्व पक्ष के अनुसार ही वाचस्पति मिश्रा ऐसा नहीं है वाचस्पति मिश्रा कुछ अलग प्रकार से मानते हैं किंतु सत्य तो ये है कि वो श्रवण पर ही जोर देते हैं ज्यादा बाकी पर जोर नहीं देते अब इसके बाद जो विवरणकार है विवरणकार तो निर्दन पर सब अच्छे बताते हैं लेकिन उनका ये अभिप्राय रहा उसी प्रकार का कुछ पूर्व पक्ष पहले भी रहा हो अभिभाषी ने देखिए एवं प्राप्ते भ्रूमहा इस प्रकार के स्थिति प्राप्त होने पर हम उत्तर कहते हैं क्योंकि ये बहुत मुख्य विषय है हमारे वेदांत के दृष्टि से श्रवण मनन निर्दयासन के जो साधन के निश्चय करना यह तो बहुत मुख्य बात है अब उस पर ऐसे विवाद हो गया तो अच्छा नहीं इसलिए यहां भाष्यकार आप क्या कह रहे अब सब स्पष्ट बोलेगे भाष्यकार सहकार्य अंदर विधि रीति सहकार्य अंदर विधि है यानी ये अंग विधि के समान एक विधि ही मान लिया जाएगा सूत्र में आया विद्या सहकारिणो मौन से बाल्य पांडित्यवद विधिरेव आश्रयित अवत्व ये कहा कि विद्या के सहकारी ये जो मौन है उसी को बाल्य पांडित्य के समान ही विधि रूप में ही आश्रय करना चाहिए स्वीकार करना चाहिए क्योंकि ये अपूर्व है इसके पहले कहीं भी इस प्रकार मौन का विधान नहीं किया ये अपूर्व विधि है इसलिए इसको मानना पड़ेगा पूर्व में कुछ विधान किया है तो अनुवाद मान सकते हैं, लेकिन ऐसा विधान नहीं हुआ यह कुछ स्पेशल ही है और मौन शब्द प्रयोग करके कर रहा है, तो मौन शब्द प्रयोग करने से दो अर्थ निकलता है एक तो ये संन्यास आश्रम को भी ले, लेते हैं और इसके पहले पृछाचर्य जरण स्पष्ट आया तो so, भ्रक्षाचार्य करने के बाद में ये श्रवण मन निध्यासन का विधान आया ना कल हमने सुनाया था पहले वो पुत्रेशन आया उत्तरेषण आया इत्यादि वाक्य आता है इसी खंडिका में और उसके बाद में ये वाक्य आता है तस्मात उसके बाद आता है तो इसीलिए वहां मुनि शब्द से दोनों अर्थ ले सकते हैं भाष्यकार अभी कहेंगे आप संन्यास आश्रम का अर्थ ले लो तभी ठीक है और निध्यासन की दृष्टि से अर्थ ले लो तभी ठीक है दोनों दृष्टि से वो विधान ही मान लेना चाहिए तो पूर्वादि पूछता है पांडित्य शब्द नहीं व मौन से अवगत मुक्तम तो हमने इतने सारे लेक्चर देके आपको समझाया कि ये जो मुनि शब्द का अर्थ है और पांडित्य शब्द का अर्थ ये ही है तो ये अनुवाद हो गया क्योंकि पहले पांडित्य शब्द के द्वारा भी मुनि शब्द का अर्थ कह दिया तो बाद में जो मुनि शब्द का तो अनुवाद है अपूर्वत्व कहाँ तो पूर्व कहा तो हो गया ना तो पंडित शब्द के द्वारा ही मौन शब्द का जो अर्थ है ज्ञान मन ज्ञाने धादु से बना इसके कारण ये ज्ञान होता है नहीं तो ये धाधु का संबंध नहीं होने से पता नहीं चलेगा मौन शब्द को ज्ञान में कैसे अर्थ कर दिया क्योंकि मौन को कोई ज्ञान तो मानता नहीं लोग में वो धाधु के रूप में आया तो न्याय संग्रह कार ने वहां दिया ना मन ज्ञाने धाधु से ये बना हुआ इस ये है इस दृष्टि से यह ज्ञानार्थक होता मौन मन ज्ञान तो कहते हैं न ऐसा दोष रहा पंडित शब्द का मौन शब्द का एक अर्थ हो गया ये कोई दोष नहीं है क्यों क्योंकि ये जो है ना पंडित शब्द में मुनि शब्द में थोड़ा ज्ञान में अंदर होता है जैसा एक सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है जो ग्रेजुएट होता है जो हम लोग पढ़ा लिखा मानते हैं जिसको और दूसरा थोड़ा अच्छा पढ़ा लिखा होता है उसमें पीएचडी किया हुआ होता है वो बहुत कुछ आगे अध्ययन किया हुआ होता है एक अच्छा पढ़ा लिखा होता है इसी प्रकार सामान्य एक वेदविद ब्राह्मण होता है वेद जानने वाला ब्राह्मण किंतु षडंग वेदविद होगा तो और कुछ स्पेशल होता है तो इसी प्रकार यहां पांडित्य कहने पर भी ज्ञान है वो किंतु वो सामान्य श्रवण ज्ञान है श्रौद ज्ञान है उतना ही ज्ञान है उसका यह मुनि शब्द आने पर उसको विचार करके मंथन करके मंथन करके फिर उसी से उन्होंने जो सार निकाला और सार पर उनका मनन और चल गया फिर वो रिसर्च करके रिसर्च करके वो सही अर्थ में पहुंचा हुआ मौन है ऐसा ज्ञान है उनका तो दोनों ज्ञान में अंदर होता है एक तो बिना रिसर्च का ज्ञान और बाद में बहुत मंथन किया हुआ ज्ञान दोनों में बहुत अंदर होता है तो मंथन करने के बाद मखन निकलता है और बाकी तो सामान्य होता है इसलिए कहना चाहते हैं देखो शब्द का अर्थ में इतना उलझना नहीं चाहिए ये जो है ना बहुत सारे शब्द प्रेमी नहीं होना चाहिए शब्द का अर्थ लेना तो जरूरी है लेकिन वो एक शब्द को पकड़ करके सारा अच्छा अर्थ को छोड़ देंगे फिर वो एक शब्द को पकड़ करके वहीं घूमते रहे ठीक नहीं है ऐसे आ, के, के, क्या, बोलते है ना शब्द के कीड़ा नहीं होनी चाहिए अक्षर कीड़ा बोलते हैं अक्षर के कीड़ा नहीं होना चाहिए वो ऐसे बोल दिया वही है ऐसा इधर उधर गिलेगा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए समझने के लिए शब्द की आवश्यकता है लेकिन प्रसंग देखना पड़ेगा अभी देखिए क्या तर्क दे रहे देखो मुनि शब्द से ज्ञान आदिशय अर्थत्व हम कहते हैं ये जो पंडित वाले शब्द का अर्थ है और मुनि शब्द वाले शब्द का अर्थ में अंदर है इसमें ज्ञान अतिशय है कुछ विशेष है क्यों मननाथ मुनि रिधि वित्पत्ति संभव और मुनि शब्द में केवल ज्ञान नहीं है मनन के बाद मुनि बनता वो मन किया हो ऐसा मुनि नाम अप्य हम व्यासा यदि इच्छा प्रयोग दर्शन वो मुनि नाम अप्य हम व्यासा ऐसा करके गीता में भगवान ने भी प्रयोग किया तो भगवान का प्रयोग क्या तात्पर्य से है बौद्ध ज्ञानी है जानियों में मैं व्यास हूं ऐसा कहा तो मुनि नाम अप्य हम तो सामान्य ज्ञानी नहीं है व्यास अब पूछता है ननु मुनिशब्द उत्तमाश्रम वजनों भी श्रूय हमने ये कहा था कि ये शब्द जो है ना संन्यास आश्रम के लिए भी प्रयोग होता है जैसे गारहस्थ्य कुलम मौनम वान प्रस्थम इतना आपस्तंभ धर्म सूत्र आप में ये कहा गारहस्थ्य गृहस्थाश्रम आचार्य ये तो हो गया ब्रह्मचारी और मौनम फिर वान मौन शब्द से यहाँ सन्यासी को लेना पड़ेगा वहां कह दिया तो चार आश्रम को कहने में मौन शब्द से या सन्यास को कहा है तो यह भी एक प्रमाण है तो मुनि शब्द का अर्थ केवल उत्तम ज्ञानियों में नहीं होता है कभी कभी सन्यासी के लिए भी होता है बोलते हैं ये बात जो है ना सर्वथा ठीक नहीं है क्योंकि इसका व्यभिजार होता है न ऐसी बात नहीं क्योंकि बाल्मी मुनि पुंगवा इत्यादिशु व्यभिचार दर्शन हाँ ये कहते हैं कि ये मुनि शब्द उत्तम आश्रम के लिए ही प्रयोग होता है ऐसी बात नहीं है क्योंकि एक महर्षि है वाल्मीकि महर्षि जिन्होंने रामायण लिखे तो उनमें उनको भी मुनि शब्द से कहा गया उनको भी मुनि शब्द से कहा गया इसका मतलब ज्ञानी वो बहुत बड़े ज्ञानी थे किंतु वाल्मीकि महर्षि जो ना सन्यासी नहीं थे ये कहना चाहते संन्यासी नहीं थे ये ये यहां से मालूम होता है भाषिकार उनको सन्यासी नहीं मानते ये सन्यासी और ऋषि में अंदर होता है ऋषि तो होते हैं लेकिन वो सन्यासी होना ऐसी जरूरी नहीं तो इसलिए कहा कि ये जो प्रयोग किया है ये सर्वत्र उत्तम आश्रम के लिए ही होता है ऐसी बात नहीं तो अब साधारण होगा तो सबके लिए होना चाहिए था ऐसा नहीं हुआ और आज ऐसा अभी व्यास जी के लिए भी मुनि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं व्यास जी भी सन्यासी नहीं है ना तो ऋषि थे इसी प्रकार भी सन्यासी नहीं थे ऋषि थे मुनि मुनिपुंग मुनियों में श्रेष्ठ इत्यादि में व्यभिचार देखा गया यानी यह चतुर्थ आश्रम के लिए प्रयोग हुआ ऐसा नहीं दिखता है इतर आश्रम संिधान पारिशेष्या तमाश्रम उपादान ज्ञान प्रधानवाद उत्तम आश्रम अस्त किंतु ये जो अवस्तम धर्म सूत्र के वाक्य में मौन शब्द के द्वारा उत्तम आश्रम सन्यास को ग्रहण किया ये ठीक है इसमें कोई दोष नहीं क्यों क्योंकि वहां बाकी तीनों को स्पष्ट कहा गया उसके बाद पारिशैषिक न्याय से चतुर्थ तो मौन ही हो जाता इसलिए वहां ठीक है लेकिन ये सर्वत्र वैसा नहीं है क्योंकि ये जो चतुर्थ आश्रम है ना वो भी ज्ञान ज्ञान प्रधान होता है ज्ञान प्रधान संन्यास आश्रम होता है तो ज्ञान प्रधान होने के कारण वहां भी मौन शब्द का प्रयोग किया ज्ञान के अर्थ में ही किया तस्मात बाल्य पांडित्य अपेक्षाया तृदीयम इदम मौनम ज्ञानिश रूपम विधीये ये सूत्र में आया तृतीयम प्रक्षण तृदीयम आया ना उसका अर्थ है ये सूत्र को बीच बीच में संबंध करना पड़ेगा ते तो सूत्र का अर्थ कहा भाष्यकार कर रहे मालूम नहीं पड़ेगा अब वो पहले शब्द का अर्थ हो गया सहकार्यन्तर विधि उसके बाद में प्रक्षण तृदीयम ये जो कहा इसमें है या गया तस्मा बाल्य पांडित्य अने पक्षेण बाल्य पांडित्य की अपेक्षा से तृतीयमदे तृदीय तो तृतीय तो है यह मौन शब्द ज्ञान रूप है ऐसा विधान किया यू बाल्ये विधे पर्यवसान पर्यवसानमिति आपने जो कहा कि ये बाल्य शब्द में ही विधि का पर्यवसान हो गया बाल्यान धिष्ठा से मौन करके स्थित हो जाए फिर और कुछ करने के लिए नहीं कहा आप कह रहे हो ना ये जो है ना ये ठीक नहीं है क्योंकि तथापि अपूर्वत्वाद् मुनित्वस्य से विधेयत्व आश्रिय मुनि ही सियादी ऐसा वहां विधान शब्द तो तिष्ठा से रुक गया ठीक है लेकिन उसके बाद में मुनि शब्द का प्रयोग करके एक अपूर्व स्थिति को बता दिया मनन करते करते वो एक निरिश ज्ञान स्थिति में पहुंचता है एक अपूर्व स्थिति है एक विलक्षण स्थिति में पहुंचता तो इसीलिए वो मुनित्व भी विधेय में आ गया वो भी कर्तव्य ऐसा लिया जाता है नहीं तो नहीं होगा और निर्वेदी निर्वे, निर्वेदनीयत्व निर्देशाद अभी मौन से बाल्य पांडित्यवध विधेयत्वाश्रयण दूसरी बात है इस मंत्र के पहले निर्वेद को वहां भक्षाचर्य चरंदी शब्द के द्वारा वैराग्य को दर्शाया वैराग्य होने के बाद में श्रवण मन निर्ध्यासन की बात कही हो इसलिए निर्वेदनीय निर्वेदनीय मन वैराग्य निर्वेदनीयत्व तो निर्देशादी ये वैराग्य को प्राप्त करना चाहिए ऐसा कहने के कारण भी वद, मौन से बाल्य पांडित्यवध मौन शब्द का अर्थ बाल्य पांडित्य के समान ही विधेय हो जाता बाल्य और पांडित्य में विधेय मान रहा वो विधि है ऐसा लेकिन मौन में नहीं मानना चाहता तो ये भी उसी के प्रकार ही होगा क्यों क्योंकि तद्वदो विद्यावत सन्यासी जो तदव आगे सूत्र है ना तद्वदो विद्याधिवत ऐसा कहा तो तद्वत अर्थ कर रहे तद्वान माने विद्यावतः सन्यासी जो श्रवण मनन निध्यासन को प्राप्त किया और उसके पहले वैराग्य को प्राप्त किया ऐसा जो सन्यासी है उसी के लिए ये मुनि शब्द का प्रयोग किया उसी का विधान किया तो सन्यासी शब्द में मुनि शब्द का प्रयोग मानने पर भी ये अर्थ ही निकलता वो इतना प्राप्त करने के बाद सन्यासी होता है पूछते हैं वो भाषिकार का तात्पर्य नहीं समझते हुए पूछते हैं कथम से विद्या वगैरह सन्यासी ना क्या गम्य ये आपने कैसे कर दिया अब बाकी वाले विद्यावान नहीं है अब ये सन्यासी विद्यावान हो गया आप सन्यासी को हमेशा विद्यावान कहते बाकी तो सब अज्ञानी है ऐसा कहते हैं ठीक नहीं है तो आप कैसे मालूम हो गया कि कथम च विद्यावधा संन्यास नदा शब्द से ऐसे करता कैसे अर्थ निकाला बोलते तद अधिकारा ये थोड़ा पीछे भी ध्यान दे दो ना अब एक शब्द में आकर के बीच में अटकते हो और आगे पीछे को देखते नहीं तो पीछे क्या कह के आया है और आगे क्या कहने वाले इसका भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए बीच में विचार करते समय अब खाली आप उसी पर पकड़ते रहोगे वो फिर तो कुछ अर्थ निकलेगा नहीं संदिग्ध तो है तो वाक्य शेषा ऐसा न्याय है जहां भी संदेह होता है ना वही अटकना नहीं चाहते वे अटके अटकेंगे अड़, तो आगे जा करके फिर आपको अर्थ समझ में नहीं आएगा तो वाक्य शेषा आगे चलते रहना चाहिए धीरे धीरे चलते रहेगा तब पता चलेगा आगे और खुलता जाएगा और संशय का निवारण होगा यथासंभव संशय का निवारण होगा इसलिए आप ये भी ध्यान दे दो ना ये सन्यासी को क्यों हम यहां लाया सन्यासी का कथन भी हो सकता है ऐसा क्यों कहा क्योंकि तदा अधिकार ये सन्यासी को यहां अधिकारी बना है क्यों इसके पहले वाक्य देखो आत्मान विदित्वादम आत्मानम विदित्वा पहले कहा इस आत्मा को जान करके पुत्रेश पुत्रादि एषणाभ्यो मिथाया पुत्रादि आदि एषणाओं से मुक्त होकर के व्यया उठ करके ऊपर उठकर अधभिक्षाचर्य चरती वो भिक्षाड़न करता है भिष्क्षाड़न कौन करता है गृहस्था थोड़ी करते है भिष्क्षाड़न वो तो सन्यासी करता है यह तो पहले ही बता दिया हा इसीलिए हम यहां सन्यासी का अधिकार मान करके यहां लाया नदी विद्यावत्नोती तीशय कि मौन विधि पक्षे न हाँ हाँ ये पक्षण शब्द का कहने का अर्थ क्या है कि यह एक समस्या आ जाती है अब ये सन्यासी पहले से विद्यावान है आपने मान लिया उनको ज्ञान है पहले से विद्यावत तो है तदवतः मैंने विद्यावधा ऐसा अर्थ किया विद्यावधा के लिए मौन, मौन आ, के लिए कहा गया ऐसा आपने बोला लेकिन विद्यावत प्राप्तो देव निर जब उसको विद्या प्राप्त हो ही गया तो, तो वो अच्छा हो गया उसका भला हो गया अब फिर उसको मौन का विधान करने की आवश्यकता जब पहले से ही सन्यासी है और सन्यासी होकर के विद्या उसको प्राप्त होगी, हो ही हो गई तब भी फिर मौन का विधान की आवश्यकता नहीं वो का विधान नहीं मानना चाहते वो तो विधान क्यों कर रहे क्योंकि विद्या तो विद्या के लिए मौन का विधान था विद्या प्राप्त होने के लिए अब विद्या तो उसको प्राप्त हो गया आपने बोल दिया क्यों विद्या वहा सन्यास बोल दिया ना इसलिए फिर वो तो निराधिशय ज्ञान हो ही गया अब तो फिर मौन विधि फिर भी नहीं चाहिए बोलते हैं तब उस दृष्टि से यहां पक्षेण शब्द का प्रयोग किया पक्षेण मन एक दुक्तम भवती यहां दो विचार दो प्रकार से कर सकता एक तो यस्मिन पक्षे भेद दर्शन प्राबल्या प्राप्त होती तस्मिष विधि विधिरिति ऐसा एक समझौता कर दिया अब क्या है कि ये श्रवण मनन करने के बाद उसको ज्ञान हो गया वो पूर्ण विद्यावान हो गया निरतिशय ज्ञान को प्राप्त कर लिया फिर तो मौन का विधान नहीं माने गया मौन नहीं हुआ श्रवण काल में हो गया समझ ले इसी पक्ष को लेकर के राजस्वती मिश्र अलग हो गया यहां यहां से उनको मिलता है क्योंकि भाष्यकार ने स्वयं कहा हुआ एक पक्ष तो ऐसा दे दिया कि वो उनको ऐसा हो गया जिसको भेद दर्शन प्राबल्या प्राप्त होती जिसको, जिसके मन में भेद दर्शन का द्वैध दर्शन का संस्कार बहुत बल है बलपूर्वक बैठा हुआ है। उस सन्यासी को ये पांडित्य और बाल्य से पूरे विद्या नहीं प्राप्त होती है कुछ कमजोर रह जाता है क्यों उसके मन में भेद दर्शन बहुत प्रबल है वासनाएं बहुत प्रबल है तो उसके लिए तो बाद में उसको विधान मान करके फिर निध्यासन भी अभ्यास करना पड़ेगा विधि मान करके करना पड़ेगा ये इधर ध्यान देना विधि मान करके उसको अभ्यास करना ही पड़ेगा और जिस पक्ष में समझ लो ऐसा नहीं है जो पहले से थोड़ा शुद्ध है और श्रवण मनन करने से उसका काम हो गया पूरा विद्या प्राप्त हो गई तो फिर तो विधि मानने की आवश्यकता है निध्यासन उसको स्वाभाविक कदाचित तो हो जाता है तो ठीक है नहीं भी होता है कोई दिक्कत नहीं उसको विधि नहीं मानी ऐसा एक वाक्य दे दिया वो भी ऐसा वाक्य भाषिकार ने बनाया उसको फिर शिष्य लोग इधर उधर बोल करके आगे पीछे कर दिया अब जैसे वाक्य देखे, देखेम भवदी में पक्षेण मान ये वास्तव में भाषिकार के आंतरिक अभिप्राय नहीं है ये परिस्थिति इसे अर्थ के अनुसार ऐसा है यहां देखने पर यह पक्ष भी कहा जा सकता है अब विधि मानने पर यह चलेगा क्यों सूत्रकार ने भी पक्षेण ऐसा कहा एक शब्द जोड़ा ना पक्षेण दिया ऐसा एक पक्ष में एक विचार में यह विधि है और दूसरे विचार में विधि नहीं है तो उस सूत्रकार के शब्द को भाष्यकार ने छोड़ा नहीं उसके साथ न्याय करते हुए ऐसा एक पक्ष रखा तो ये पक्षे भेद दर्शन प्राबल्यात न प्राप्त होती तस्मिन ऐसा विधि जिस पक्ष में वेद दर्शन प्रबल होने के कारण यो निरिश ज्ञान प्राप्त नहीं होता ऐसा मानकर उस पक्ष में हम निविध्यासन की विधि मानते हैं और इसका विपरीत जिस पक्ष में भेद दर्शन का प्राबल्य नहीं है वो व्यक्ति सुलझा हुआ है और उसको ज्ञान प्राप्त हो गया तब तो फिर उसमें पुनः निविध्यासन की विधि नहीं करेंगे वो आगे शब्द आये का अधिकरण आया असकृत उपदेशा चतुर्थाध्याय का प्रथम सूत्र आएगा तो उसी में इसके विषय में बात करेंगी कि वो दो वादी दो हो सकता है आप उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी ऐसे होता है तो जो उत्तम अधिकारी होगा श्रवण काल में ज्ञान प्राप्त करेगा फिर उनके लिए हम मानन निध्यासन के विधान कुछ भी नहीं बोलते उनको कोई विधान नहीं प्राप्त होने के लिए तो विधान था प्राप्त हो गया तो फिर क्यों विधान और जिनको प्राप्त नहीं हुआ उनके लिए विधान तो सा, सामान्य के लिए तो प्राप्त नहीं हुआ प्राप्त होने वाले तो कभी एक बार कोई आता है लाखों में या हजारों में अब क्या बोलते हैं हजारों में कहा लाखों में एक आता है और कभी सैकड़ों साल में एक आता है ऐसा हो सकता है तो उनके लिए क्या कहना है उनके लिए तो विशेष हो चला गया लेकिन बाकी लोगों के लिए आप विधि नहीं मानेंगे तो ये तो करेंगे नहीं वो तो विधि को पकड़ के बैठा हुआ है ना विधि है तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे आदेश है तो करेंगे नहीं तो करेंगे ऐसा बोल के बैठा हुआ है जो उनके लिए तो विधि मानना ही पड़ेगा यह समस्या है उसके लिए उदाहरण दिया ये उदाहवि कौन सा विद्यादि यथा दर्शपूर्णमाग कामो यजेदा एक विधि प्राप्त है विधि प्राप्त है इस विधि में सहकारित्वेन सहकारिविक अंगजात अन्वाधान ये विधि मुख्य विधि हो गई दर्शक पूर्णमा हो गया उसके बाद में अब यजन करने के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है सभी का विधान मानना पड़ेगा लेकिन सभी में विधिवाक्य प्राप्त नहीं होता है जो सहकारित्व न इसके सहायक रूप से अग्नि अन्वाधानाधिगम अग्नि का आधान करना इत्यादि अंगजात क्योंकि अग्नि आधान किए बिना यजन करना संभव नहीं यजन में विधि है अग्नि आधान में विधि नहीं है और पुरोड़ा आदि बनाने में विधि नहीं है, अन्यत्र विधि नहीं है ऐसा आप नहीं कर सकते हो तो उसमें सब विधि मान करके ही इसको पूरा किया जा सकता है। इसीलिए जैसे सहकारी साधन अन्य होते हैं अग्नि आधान आदि इन सब में अंगजात में विधि मान लिया जाता है एवं अविधि प्रधान अस्मिन विधि मौन विधि रित्य इसी प्रकार यहां यद्यपि विधि प्रधान नहीं दिखता है विधि शब्द नहीं दिखता है ऐसे वाक्य ये जो वाक्य है मौन के विषय में इसमें भी अविधि प्रधान ये वाक्य में भी विधि वाक्य मान करके मौन विधि है ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा एक पक्ष में तो मौन विधि है और दूसरे पक्ष में नहीं भी हो सकता ऐसा तो वो बाद में देखेगी ये कहा ठीक है यहां ये जो इतने वाक्य के विषय में ये प्र, प्रकड़ार्थ विवरण टीका है आए, कल देखेंगे समय हो गया ओम ओर्णमत पोर्मितम पूर्ण मुदश्यते पूर्ण पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शांति शाति शांरा